लाइट हाउस के एक लैंप को जलते रखना पीटर और कोनी रूप चित्र पीटर ई लेखकों का नोट। सर्दियों से प्रकाश संभ लाइट हाउस ने नाविकों को तटीय खतरों से आगाह किया आज के लाइट हाउस के रखवालों के पास बिजली रडार और रेडियो होते हैं जो उन्हें उनके महत्वपूर्ण कामों में मदद करते हैं लेकिन बहुत समय पहले साधारण लैंप्स और समर्पित लाइट में में के से दूर को कैप्टन अपने परिवार के को से लिए दवाई और लैम्प के लिए तेल लाने के लिए लाइट हाउस चले गए जब वो गए तो उन्होंने एबी को लाइट हाउस का लैम्प जलाने का काम सौंपा उनके जाने के तुरंत बाद एक जबरदस्त तूफान आया जो चार सप्ताह तक चला उस दौरान एबी और उसकी बहनों ने अपनी बीमार मां की देखभाल की और एबी ने लाइट हाउस के लैम्प को जलाए रखा एबी बर्गस ने जीवन भर लाइट हाउस की देखभाल करना जारी रखा आज उनकी कब्र पर एक छोटा सा प्रकाश स्तंभ है, जो मैटिनिकस रॉक पर बने प्रकाश स्तंभ का एक छोटा रोक रो, छोटा मॉडल है एबी की कहानी बहादुर प्रकाश स्तंभ रखवालों के इतिहास में प्रसिद्ध है लैम्प जलाते रहो यह कहानी एबी के अपने लेखों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है एबी ने उस की खिड़की से बाहर देखा नीचे की चट्टानों पर लहरे बह रही थी समुद्र में एक जहाज सुरक्षित रूप से तैर रहा था लाइट हाउस के लैम्प को तेल की जरूरत है हमें भी भोजन चाहिए आज मौसम अच्छा है इसलिए पॉफिन में बाहर जाना सुरक्षित होगा लेकिन अगर आप आज वापस नहीं लौटे तो क्या होगा एबी ने पूछा लाइट हाउस के लैम्प की देखभाल कौन करेगा पापा पापा। मुस्कुरा दिए। तुम करोगे एबी? अरे नहीं पापा, ने कहा। मैंने वो और तुम्हारी बहनें बहुत छोटी है तुम्हे लैम्प को जलते रखना चाहिए कई जहाज हमारे लाइट हाउस के भरोसे हैीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरी अगर और कोई दिन होता तो वो दौड़ कर गई होती लेकिन आज सुबह उसे अपने पैर बहुत भारी महसूस हुए एबी और पापा समुद्र के किनारे गए उनकी छोटी नाव पफिन अपनी रस्सी को खींच रही थी कैप्टन बर्गे नाव में कूद पड़े उन्होंने पाल को उठाया फिर पफिन किनारे से दूर चली गई लाइट हाउस के लैंस को जलते रखना एबी उसके पिता ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी पापा अभी चिल्लाई लेकिन हवा उल्टी दिशा में थी एबी के साथ पिता तक नहीं पहुंचे एबी ने पफिन को समुद्र में जाते हुए देखा वो बहुत दूर स्थित मैटिकनेस द्वीप को देख सकती थी वो जानती थी कि उसके पापा एक अच्छे नाविक थे वो बारिश में नाव चला सकते थे वो कोहरे में भी नाव चला सकते थे लेकिन अगर आज हवा फिर से चली फिर वो आज मैटिकनेस रॉक वापस नहीं लौट सकते थे छोटी नाव के लिए समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होंगी फिर एबी को लाइट हाउस के प्रकाश की देखभाल करनी होगी एबी ने ऊपर देखा दोनों प्रकाश सम की मीनारे आकाश के समान ऊँची लग रही थी उसके परिवार का पत्थरों का बना घर दोनों बीनारों के बीच स्थित था एबी का मुर्गी घर उससे कुछ दूर था एबी अपनी मुर्गियों को दाना खिलाने गई उसने मक्का के कुछ दाने जमीन पर फेंके भूखी मुर्गियाँ उसके पास दौड़ी एबी एक चट्टान पर बैठ गई और मुर्गियों को देखती रही अब सुनो होप पेशेंस और चैरिटी उसने कहा दाने इतनी जल्दी मक खाओ क्योंकि अब ज्यादा मक्की मक्का नहीं बची है लेकिन पापा जल्दी और मक्का लाएंगे एबी ने आ भरी मुझे आशा है कि वो शाम तक घर आ जाएंगे मुझे अकेले लाइट हाउस के प्रकाश की देखभाल करने में थोड़ा डर लगता है फिर पेशेंस ने एबी के जूते पर अपनी चोंच मारी होप ने अपना सिर घुमाया चैरिटी ने अपने पंख फड़फड़ाए उन्हें देखकर एबी हंसी तुम तीनों को देखकर मैं हमेशा बेहतर महसूस करती हूँ फिर एबी घर चली गई एसर ने दरवाजा खोला पापा कब आएंगे उसने पूछा आज दोपहर को एबी ने कहा इस बीच अगर एक और तूफान शुरू हो गया तो क्या होगा महिला ने पूछा चिंता मत करो एबी ने अपनी बहन से कहा पापा जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी वापस आएंगे तुम दोनों दौड़कर मुर्गी घर से अंडे लाओ माँ कैसी है एबी ने अपनी बहन लीडा से पूछा माँ बहुत बीमार है वो उठ नहीं सकती लीडा ने उत्तर दिया अच्छा हुआ पापा आज चले गए माँ को दवा चाहिए और हमारे पास भोजन भी खत्म हो रहा है अब हमें और सावधान रहना चाहिए एबी ने कहा अगर एक और तूफान आया तो आज पापा नहीं लौटेंगे हमें भोजन कम कम खाना चाहिए उस दोपहर एबी ने महिला को पत्र लिखने में मदद की एसर ने रात के खाने में लीड़ा की मदद की सभी ने मिलकर मां की देखभाल में मदद की बाहर आसमान काला हो गया हवा से लहरें सफेद दिखने लगी सर्दियों वाला एक और तूफान आने वाला था एबी ने अपना कोट पहना उसे लाइट हाउस के लैंप जलाने थे लैंप जलानेबी प्रकाश स्तंभ की सीढ़ियों पर, पर चढ़ी वो बाहर देखने के लिए कुछ देर ऊपर रुकी लहरें बड़ी बड़ी पहाड़ियों की तरह थी हवा से खिड़कियों पर बारिश तेजी से उड़ रही थी भी नहीं दिख रहा था वो जानती थी कि आज पापा वापस नहीं लौट सकेंगे एबी डर गई। आज उसका भाई बेंजी घर पर होता। लेकिन वो कहीं दूर मछली पकड़ने गया था क्या होगा अगर वो लाइट हाउस के लैंप्स को नहीं जला सकी एबी ने माचिस की डिब्बी उठाई उसके हाथ कांप रहे थे उसने एक तीली को मारा लेकिन वो फिसल गई उसने एक और तीली को मारा तीली जल गई एबी ने तीली को पहले लैंप्स की बाती के पास रखा बाती जल उठी प्रकाश को देखकर एबी ने बेहतर महसूस किया एक एक करके उसने सारे लैम्प जलाए फिर वो दूसरे लाइट हाउस की टावर में गई उसने उन लैंपों को भी चलाया दूर समुद्र में एक जहाज ने लाइट हाउस की रोशनी देखी फिर वो जहाज खतरनाक चट्टानों से दूर चला गया उस रात तेज हवा चली अभी सो नहीं सकी वो बार बार प्रकाश के बारे में सोचती रही अगर वे बुझ गए तो क्या होगा फिर कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था अभी बिस्तर से उठी उसने अपना कोट पहना वो लाइट की सीढ़ियों पर चढ़ी उसने वापिस आकर बहुत अच्छा किया लाइट की खिड़कियों पर बर्फ जम गई थी उसके कारण रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी रात भर एबी ऊपर नीचे चढ़ती उतरती रही उसने खिड़की ऊपर जमी बर्फ हटाई उसने प्रत्येक लैम्प की जांच की एक भी लैम्प बुझा नहीं था सुबह भी भी केहरे थी एबी ने एक एक करके लैम्प बुझा दिए फिर उसने प्रत्येक बासी को बाति को तराशा उसने प्रत्येक लैम्प को साफ किया फिर उसने लैंप में और तेल भरा उसके बाद वो नाश्ता करने गई और अंत में वो बिस्तर में आकर लेटी एक हफ्ते तक हवा और बारिश गजरती गरजती रही कुछ समय के लिए परिवार को मजबूत लाइटहाउस की एक मीनार में जाकर रहना पड़ा एक सुबह को दरवाजे के नीचे पानी बहने लगा मेरी मुर्गियाँ ए भी चिल्लाई उनकी धुलाई हो जाएगी बाहर मत जाओ लीडा ने कहा तुम भी बह जाओगी एबी ने एक टोकरी उठाई मैं हर रात बाहर जाती हूँ उसने कहा मैं अभी तक पानी में नहीं बही हूँ उसने दरवाजा खोला कमरे में पानी छलक रहा था एबी बारिश में भीगी वो मुर्गी घर की ओर दौड़ी उसने चैरिटी को अपने बगल के नीचे पकड़ा और उसने होप और चैरिटी को टोकरी में धकेला तभी उसने एक और बड़ी लहर आने की आवाज़ सुनी लहर की आवाज एक ट्रेन की तरह लग रही थी फिर एबी टावर की ओर दौड़ी दरवाजा खोलो चिल्लाई लीडर ने दरवाजा खोला एबी अंदर भागी अरे देखो मैला रोड पड़ी वहां देखो समुद्र अंदर आ रहा है ऊंची लहर मैटिकने से रॉक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई इसने मुर्गी घर को पूरी तरह से तबाह कर डाला लड़कियों ने धक्का देकर दरवाजा बंद किया फिर लहर ने दरवाजे पर धक्का मारा एबी ने लाइट हाउस को कांपते हुए महसूस किया एबी भी कांप रही थी उसने ठीक समय पर दरवाजा बंद कर दिया था हर दिन हिमपात या बारिश हुई एबी चाहती थी कि वो रुक जाए वो हवा से थक चुकी थी वो लहरों से थक चुकी थी वो लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गई थी और वो अंडे खा खा कर थक गई थी खाने के लिए केवल अब सिर्फ अंडे ही बचे थे और यह उनसे उब गई थी फिर एक सुबह लहरें छोटी होने लगी आसमान भी इतना काला नहीं था हवा भी धीमी हो गई थी एक दिन देर शाम को लड़कियों ने बाहर एक आवाज सुनी वो उनके पापा थे लड़कियां बक्सों को उठाने में मदद करने के लिए दौड़ी माँ के लिए दवाई थी लाइट हाउस के लैंप्स के लिए तेल था डांक थी और खाना था और अभी की मुर्गियों के लिए मक्का थी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी पापा ने कहा हर रात मैं लाइट हाउस के प्रकाश को देखता था और हर रात मैंने लैंप्स को जलते हुए देखा तब मुझे पता चलता था कि तुम ठीक ठाक हो अभी मुश्क मैंने लाइट हाउस के लैंप्स को जलाए रखा पापा समाप्त